देवी भागवत पांचवा स्कंध भगवती के शिव विग्रह से कौशिकी का प्रागट्य राजन आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी पारजात वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व आदि चिन्ह लिए हैं राजन ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है राजन पद्म नामक निधि आप कुबेर से छिन लाए हैं वरुण का शुभ्र छत्र हठपूर्वक ले लिया है राजेंद्र आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी वरुण हार गया तब से उसका पास भी निशुम्ब के पास ही सुशोभित है महाराज आपके भय से समुद्र ने जिसके कमल कभी कुंभलाते नहीं ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं राजन मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है आपके पराक्रम का कहां तक बखान किया जाए समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है राजन मेन का प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती है इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है फिर मन को मुक्त करने वाली इस अनुपम स्त्री रत्न पर क्यों नहीं अधिकार जमाते भूपते आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकता है दानवराज त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है अतएव इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना ले। जी कहते हैं चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था सुनकर शुम्भ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से जो कहा सुग्रीव तुम बड़े बुद्धिमान हो दूध बनकर जाओ इस कार्य को संपन्न करो वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहां आ जाए सिंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्यकुशल कुशल दूध को शाम और दान इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए मेदनीति का भेद नीति का प्रयोग करने पर रस रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है दंद नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है अतएवेकीजन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं दूध शाम और दान इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन कामनी स्त्री वश में नहीं आ सकती व्यास जी कहते हैं शुम्भ के बाद अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है प्रणाम करके मथुरवाड़ी में वह उनसे कहने लगा